और भावना दे करके देखो इसमें तुम स्वतंत्र हो और चाहे मैं दृष्टा साक्षी हूँ ये भावना मत करो छोड़ दो इस जगह तुम अब मान लो वहाँ मान्यता होने के कारण मान्यता कर्ता के अधीन होती है और उसको करने में न करने में बदलने में कर्ता स्वतंत्र होता है करता ये जो वेदांत का सिद्धांत है ये बिल्कुल इस पे है वेदांत का सिद्धांत माने उपनिषद का सिद्धांत और जिसका जिसका व्याख्या शंकराचार्य भगवान ने किया है ये नहीं कि शंकराचार्य जिस वेदांत के प्रवर्तक हैं प्रवर्तक नहीं हैं शंकराचार्य के पहले गोविंदपाद भगवान को ये बात मालूम थे गोविंदपाद भगवान के पहले गौरपाद भगवान को भी ये बात मालूम थे उसके पहले शुभदेव को मालूम थे व्यास को मालूम थे ये तो जो कुतर्क के द्वारा जो लोग इसको केवल विश्वास बता रहे थे केवल कल्पना की उड़ान बता रहे थे उनके तर्क वितर्क को तो खंडन करने के लिए शंकराचार्य भगवान ने युक्ति दी हो है? केवल युक्तियों का केवल युक्तियों का उत्थान उन्होंने किया वस्तुतः सिद्धांत तो उपनिषद में जिस सिद्धांत का प्रतिपादन है एक सद विप्रा बहुत सदंती ये ऋग्वेद में जो मूलभूत चुर्ती है और नासम ना से जो माया का वर्णन है अनिर्वचनीय माया का जो वर्णन है ना सदासी सदानीम ये सदानीम पद तद से माया का ही वर्णन है बना वो भी माया ही है तो जिस सिद्धांत का उल्लेख वेदांत में प्राप्त होता है वो जगियों के कैवल्य से विलक्षण है वो मैं दृष्टा हूँ इससे भी विलक्षण है मैं साक्षी हूँ इससे भी विलक्षण है क्योंकि ये जितनी वृत्तियां हैं ये बनाई बिगाड़ी बदली और छोड़ी जा सकती हैं वेदांत सिद्धांत वस्तु तंत्र होता है वस्तुतंत्र उसको तो बोलते हैं कर्त तंत्र नहीं वस्तु तंत्रो भवे गोधा कर्तृ तंत्रम उपासनम भगवान शंकराचार्य ने तत्व समन्वया समन्वयाधिकरण के भाष्य में ब्रह्मपूत्र में समन्वयाधिकरण के भाष्य में ये प्रसंग उठाया ये जो तुम वृत्ति दूर आते हो तो वृत्ति को दोहराने वाला तो कर्तार बना ही रहेगा ना इसमें कर्तृत्व का नाश कहाँ से होगा बोले वृत्ति शांत हो जाएगी तब कर्तृत्व का नाश हो जाएगा तो फिर वृत्ति उठेगी तो फिर कर्तृत्व आ जाएगा चाहे कर्म का कर्तृत्व हो चाहे उपासना का कर्तृत्व हो तो मैंने प्रारंभ ये बात की थ्री कि यदि यह ईश्वर है ऐसी उपासना करोगे तो उस यह को प्रधानता देनी पड़ेगी और मैं को तो गौण करना पड़ेगा तो मैं को तो ले जाकर के चाहे यह के लोक में प्रजा बनाओ है? और चाहे उसके शरीखा वेशभूषा धारण करके पार्षद बनो और चाहे उसका वस्त्राभूषण बन करके उसके विशेषण बन जाओ ामी से हो जाए और चाहे उसके साथ एक हो जाओ चाहे यह से अधिकार प्राप्त कर लो, लम्बा भी बन जाओ और चाहे उसके सेवक बन जाओ परंतु उपासना शास्त्र का सिद्धांत है कि यह के अंदर यदि कोई भगवान का अनुसंधान करेगा तो उसे मैं को गौण बनाना पड़ेगा और यह को प्रधान बनाना पड़ेगा यहां तक कि निराधार ईश्वर को भी यदि प्रधान बनाओगे तो मुक्ति होने पर भी उसकी मुक्ति में ही तुमको रहना पड़ेगा और वो जहां चाहेगा वहां तुमको भेज देगा जब चाहेगा जब जन्म देगा जब चाहेगा जब मृत्यु देगा जहां चाहेगा वहां भेजेगा जब चाहेगा सुलावेगा जब चाहेगा जगावेगा है ना तो स्वदेश विद्वान तो न सहनते विद्वान लोग हैं जिनकी प्रकृति दूसरे ढंग की है वो तो बोले कि देखो ये बात तो हमने मान ली कि जब तक यह रहेगा तब तक मैं उससे अलग रहकर यह को देखता रहेगा अब आओ मैं की ही बात क्यों न की जाए तो मैं की बा... अब यह को गौण कर दो और मैं को प्रधान करो तो मैं के बिना तो यह नहीं रह सकता लेकिन यह के बिना मैं रह सकता है आप देखो ये विवेक की ये विवेक की प्रणाली है ये वेदांत विवेक की प्रणाली है कि यह के बिना तो मैं रह सकता है परंतु मैं के बिना यह नहीं रह सकता मैं के बिना यह जड़ हो जाएगा बेहोश हो जाएगा हो जाएगा और यह के बिना मैं यह के अभाव का दर्शन करेगा यह नहीं है देखो रामू आया और गया और मैं देखा श्यामू आया और गया और मैंने देखा सोहन मोहन आए और गए और मैंने देखा उनका आना जाना दोनों देखा वो आते जाते हुए हैं और मैं चौराहे पर खड़ा होकर के स्थिर होकर के उनको देख रहा हूं तो संपूर्ण विषयों का आना जाना इंद्रियों का आना जाना प्राण का आना जाना मन बुद्धि का आना जाना अब देखो तो मन बुद्धि का सोना तो आप विचार करके देखो तुम सोते हो कि बुद्धि सोती है ये जब तुम व्यवहार करते हो ना कि मैं सो गया था तो अच्छा तुम सो गए थे ये जानते भी हो और सो भी गए थे तो यहां हो गया वर्ण संकल्प बुद्धि और मैं दोनों को एक में मिला दिया गया तो मैं जानता हूं कि मैं सो गया था मैंने देखा है कि मैं सो गया था तो मैं का तो धर्म हुआ देखना और बुद्धि का धर्म हुआ सोना और ये दाम्पत्य धर्म का पालन करने के लिए कल्पित दाम्पत्य धर्म का पालन करने के लिए ये दोनों सोए तो बुद्धि अब जग करके आत्मा का जागना तो अपने में ले रही है कि मैं है ना मैंने सोना देखा है ना और आत्मा जो है वो बुद्धि का धर्म अपने में ले रहा है कि मैं सो गया था इसी को बोलते हैं अध्यात्म हाँ। अध्यात्मा माने दूसरे के गुण धर्म को अपने ऊपर आरोपित कर लेना और अपने गुण धर्म को दूसरे के ऊपर आरोपित कर देना है न जैसे रज्जू की लंबाई और है ना मोटाई सांप में चली गयी नारायण और सांप का खन उठाना और खुफकारना और जीभ लपलपाना ये रज्जू में चला गया अभ्यास हो गया सर्प के गुण धर्म का अध्यास रज्जू में हो गया और रज्जू के गुण धर्म का अभ्यास सर्प में हो गया और अन्य जा जाते हैं मैं को बुद्धि के साथ मिला दिया अच्छा अब आपको एक वेदांश की खास बात सुनाता हूँ वैसे तो आप लोग सुनते सुनते बुद्धे हो गए हैं। <laughs> और ना? हाँ और अरे हम किसी के घर जाते हैं ना वो तो हमको बताता है कि महाराज हमारे घर शंकराचार्य आए थे हमारे घर महामंडलेश्वर दिव्य दर्शनाचार्य स्वामी श्री गंगेश्वरानंद जी महाराज आए थे सभी स्वामी विद्यानंद जी आए थे आए और गए है ना पूजा ली सेवा पूजा हुई आए और गए आप भी आए हो और जाओगे वो तो बताता है है ना तो <laughs> आप क्या समझते हो कि वो उनकी महिमा बता रहा है वो उनकी तारीफ नहीं कर रहा है अपनी तारीफ कर रहा है कि मेरे घर में कितने आए और कितने गए तो आप लोग भी महाराज आप लोग आपने भी कितनों से वेदांत सुन के सुनाने वालों को भी छोड़ दिया और सुने हुए वेदांत को भी छोड़ दिया है ना? तो आप तो बड़े विलक्षण बड़े शक्तिशाली है न बड़े प्रज्ञावान हो आपकी महिमा का तो कोई क्या वर्णन करे आपकी महिमा का कोई क्या वर्णन करे तो बोले ऐसे ऐसे बहुत सारे वेदांत सीख के हमने छोड़ दिए तो ये जो जावत देश में प्रपंच है सावत देश में चैतन्य है और जावत देश में अंतकरण है सावत देश में चैतन्य है ये देखो आप चैतन्य आखिर ईश्वर चैतन्य कितना बड़ा बोले जितना बड़ा देश जितनी दूर में ये लंबाई चौड़ाई ऊपर नीचे ये फैला हुआ है देश तो उतनी दूर में तो ईश्वर होगा हो ही होगा चैतन्य होगा हो ही होगा अच्छा कितनी उम्र चैतन्य की कि जितनी उम्र काल की तो कितनी उम्र ईश्वर की कि जितनी उम्र प्रकृति की बीज की तो देखो जावत काल जावत देश जावत वस्तु का बीज सावत ईश्वर आप कल्पना लगा सकते हो और नारायण कि ये जितनी दूर में देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि कर्ता, भोक्ता सुसुष्ति आनंदमय कोष का में असल में ये जो उपाधियां हैं देशकाल वस्तु की और वृत्ति अंतकरण और अविद्या के ये मोटे स्तर पर हैं हो और चैतन्य जो है वो जो बेहमे है वही प्रपंच में है क्योंकि देशकाल वस्तु और वृत्ति और उसकी शांति का जो प्रकाशक है वो उपाधि की परिच्छिनता से परिच्छिन्न नहीं हो सकता देखो आपको एक शंकर जी की मूर्ति का दर्शन करता हूं ये। देखो, हाथ उठा दिया आपके बीच में जो अवकाश है शिवलिंग है ना ये कौन है ये चिदंबरम है चिदाकाश है चिदम्बरम है इसमें लिंग भी बना हुआ है सिर का लिंग है हैं? सिर का लिंग है और ये हाथ के घेरे में जो आकाश है ये चिदाकाश है लेकिन क्या ये चिदाकाश हाथ का घेरा जितनी दूर में है उतनी दूर में है ये जो इसमें लंबाई मालूम पड़ती है वो हाथ की उपाधि से इसी को उपाधि बोलते हैं किसे नहीं पूछाता हो उपाधि किसको बोलते हैं घड़े की उपाधि से आकाश गोल गोल पेट, पेट की तरह मालूम पड़ता है बासुरी है।, ना है ना? और बांसुरी में आकाश लंबा मालूम पड़ता है लेकिन न आकाश लंबा है न गोल है गेंद के भीतर जो पोल है तो गोल है और बांसुरी में जो पोल है सो लंबी है लेकिन आकाश न गोल है न लंबा है तो इसी प्रकार ये जो करता भोगता मैं है ये उपाधि है और साक्षी चैतन्य जो है वो आकाश है और ये देशकाल वस्तु की जो समस्ती है सो उपाधि है।, है और उसमें जो चैतन्य है सो ईश्वर है वो ईश्वर व्यस्ति उपाधि में जो चैतन्य में व्यस्ति रूपता भाषती है ये उपाधि के कारण और समष्टि चैतन्य में जो चैतन्य में समष्टी रूपता भाषती है वो उपाधि के कारण अब यदि चैतन्य के सूक्ष्मतम रूप को आप समझने की कोशिश करो तो वेदांत ये बताता है कि इस तत्व अस्थ जो समी की उपाधि से है वही व्यक्ति की उपाधि से है जो पिंडेश्वर है वही ब्रह्मांडेश्वर है और जो ब्रह्मांडेश्वर है वही माएश्वर है प्रधानेश्वर है अब ये प्रधानेश्वर संज्ञा या ब्रह्मांड शंकर जी के ऐसे नाम मिलते हैं ब्रह्मांडेश्वर लिंग है हो एक ब्रह्मांडेश्वर लिंग है एक प्रधानेश्वर लिंग है एक पिंडेश्वर लिंग है कोई तो इस देह की उपाधि से जो चैतन्य भासता है तो उपाधि के कारण पिंडेश्वर है और यदि उपाधि को हटा दो, तो पिंडेश्वर नहीं है शुद्ध चैतन्य है और जो ब्रह्मांड के अंदर जो चैतन्य भासता है ब्रह्मांड की उपाधि से वो ब्रह्मांड की उपाधि से ब्रह्मांडेश्वर है परंतु ब्रह्मांड की उपाधि न देखो तो जो चैतन्य इस शरीर में है वही ब्रह्मांड में है और ब्रह्मांड और फिर कोटि कोटि ब्रह्मांडों की बीज भूता जो प्रधान है प्रकृति है माया है है ना? जो प्रपंच के भावा भावा अनुकूल शक्ति से अवच्छिन्न चैतन्य है तो वो भी वही चैतन्य है का असल में ये उपाधि जिसमें नहीं है है ना? उसको बोलते हैं ब्रह्म पिंड की उपाधि भी नहीं ब्रह्मांड की उपाधि भी नहीं और ब्रह्मांड कोटिकी भूता जो प्रकृति है माया है अविद्या है का उसकी उपाधि भी नहीं तो उपाधि के साथ उपाधि के साथ उसका नाम होता है जीव ब्रह्मा किरणगर्भ ईश्वर उपाधि के साथ होता है देखो उपाधि के जागरण काल में तेजस जीव का नाम है और उपाधि के काल में प्राग्य चैतन्य का नाम है चैतन्य का ये इसी प्रकार उपाधि के ब्रह्मांड उपाधि के सृजन काल में चैतन्य का नाम है ब्रह्मा और पालन काल में उसका नाम है विष्णु और संघार काल में है उसका नाम रुद्र और कोटि कोटि ब्रह्मांडों की समस्त भूता जो बीज प्रकृति है बीज प्रकृति उसने बीज काल में नाम है ईश्वर और अंकुर काल में नाम है हिरणगर्भ और फल काल में उसका नाम है विराट एक ही चैतन्य का नाम वही फूल की उपाधि से विराट है सूक्ष्म की उपाधि से हिरण्य गर्भ है और कारण की उपाधि से ईश्वर है और चैतन्य एक है ये अपना आत्मा आत्मय सूक्ष्म शरीर की उपाधि से विश्व है सूक्ष्म शरीर की उपाधि से तेजस है ना कारण शरीर की उपाधि से ये प्राज्ञ है और निरुपाधि रूप से ये तुरय है और निरुपाधि रूप से ईश्वर तुरीय है तो ये वेदांत जो है यही जो तुरय है दो तुरय दोनों का नाम है जो हिरण गर्भ और ईश्वर से विलक्षण शुद्ध चैतन्य है उसका नाम तुरय और जो तयस और प्राग्ञ से विलक्षण शुद्ध चैतन्य है, उसका नाम भी तुरीय दोनों का नाम तुरी है तो यहां उपाधि का भेद होने पर भी तूरीय तूर्य की एकता बताने के लिए वेदांत शास्त्र की प्रवृत्ति हुई है तो यह जितना है वो सारा का सारा औपाधिक है वृत्ति हो तो यह भासे और वृत्ति हो तो ही यह न भासे। यह का भासना और न भासना दोनों वृत्ति सापेक्ष है और वृत्ति का जो साक्षी है उसको साक्षी बताने के लिए वेदांत की प्रवृत्ति नहीं हुई है उसको ब्रह्म बताने के लिए वेदांत की प्रवृत्ति हुई है वेदांत दर्शन के प्रथम सूत्र के भाष्य में भाष्य पर व्याख्या करते हुए वाचस्पति मिश्र भामतीकार कहते हैं भामतीकार कहते हैं मैं हूं ये बात सिद्ध करने के लिए वेदांत की प्रवृत्ति नहीं है वेदांत की प्रवृत्ति है ना जो चीज स्पष्ट होती है उसको बताने के लिए नहीं होती है जब हम विचार के द्वारा अथवा निरोध के द्वारा अथवा विवेक के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि हमारी सत्ता जो है वो जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों में एक तरीकी रहती है ये बात हम जान सकते हैं अनुभव कर सकते हैं कि जागृत गई स्वप्न आया स्वप्न गया सुषुप्ति आई सुषुप्ति गई जागृत आई जागृत गई स्वप्न आया इन तीनों के जाने आने में मैं एक जब ये बात हम विचार के द्वारा विवेक के द्वारा निरोध के द्वारा जान सकते हैं तो ये बताने के लिए अपौरुषेय वेद वेदांत की प्रवृत्ति कोई की कोई आवश्यकता नहीं है ये तो स्वतः सिद्ध अपने आप ही आबाल, बाल पामर वृद्ध सबको ये बिना वेदांत के अनुभव हो सकता है तो वेदांत ये बताने के लिए है कि ये जो तुम तुम्हारा जो अहम है आहाम, जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति के बदलने पर भी नहीं बदलता ये जो तुम्हारा तुरीय अहम है जागृत के अहम विश्व से विलक्षण स्वप्न के अहम तय्यस से विलक्षण सुसुप्ति के अहम प्राज्ञ से विलक्षण ये जो तुम्हारा तुरीय तत्व है ये तुरीय तत्व किसी भी व्यस्ति समस्ती उपाधि के द्वारा परिच्छिन नहीं है आक्रांत नहीं है तुम विशिष्ट नहीं हो और तुम उपहित नहीं हो तुम शुद्ध ब्रह्म हो और तुम्हारे शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में द्वैत की किंचित भी सक्त नहीं है एक मेवा एक मेवा ये तुम एक मेवा द्वितीयम तत्व हो ये बताने के लिए वेदांत की प्रवृत्ति है तो नारायण अब जरा ब्रह्म शब्द पर ध्यान दो ब्रह्मत्वं सदैव ब्रह्मिदम यदिदमुपास ब्रह्म शब्द पर ध्यान दो पिंडेश्वर का नाम ब्रह्म हो सकता है इस पिंड की है तो ना इस पिंड में जो कण कण है क्षण क्षण बदलने वाले हैं? आपस में विलक्षण आपस में विलक्षण क्षण क्षण बदलने वाले जो कण हैं, उनका नाम ब्रह्म हो सकता है और छोटे से शरीर में अभिमान धारण करके जो मैं बैठा है उसका नाम ब्रह्म हो सकता है, है? अच्छा तो संपूर्ण विश्व में जो ब्रह्मांडेश्वर है ना जो पृथ्वी स्वर है जलेश्वर है अग्निश्वर है पवनेश्वर है आकाशेश्वर है उसका नाम ब्रह्म हो सकता है वो तो परिच्छि उपाधि न है का अच्छा अहंकारेश्वर है महदीश्वर है प्रकृति प्रकृतिश्वर है उसका नाम ब्रह्म हो सकता है का नहीं जहां सीमित करने वाली कोई भी रेखा खींची जा सकती है कि बाएं तुम और बाएं हम और ऊपर तुम और नीचे हम और बाहर तुम और भीतर हम ऐसी रेखा जहां खींची जा सकती है उसको क्या ब्रह्म बोल सकते हैं कई तने समय से पहले प्राग काल में ब्रह्म और ऐतिहासिक काल में ऐतिहासिक काल में प्रकृति बोले न काल से जो चीज काटी जा सकती है उसका नाम ब्रह्म हो सकता है है ना लाल लाल ब्रह्म पीला ब्रह्म काला ब्रह्म नीला ब्रह्म हैं छोटा ब्रह्म बड़ा ब्रह्म जो भी सीमा बनाने वाली रेखाएं हैं वो उनकी अंदर आने वाली चीज का नाम ब्रह्म नहीं होता संपूर्ण रेखाओं को काट देने पर जो अद्वैत सत्य है वो भी अपने से अलग नहीं अपने से अलग होगा तो वो परिच्छिन्न होगा जड़ होगा दृश्य होगा है ना? और उससे अलग हम होंगे तो भी हम परिच्छिन्न होंगे कटे पीटे उपाधि वाले होंगे तो दोनों की परिच्छिन्नता का बाध करने के बाद जो दोनों का ऐक्य है वो बताने के लिए तत्वमस्या भी महावाक्य का है ना? अहम ब्रह्माष्टमी ये ब्रह्म शब्द का जो प्रयोग है ना वो उस अपरिच्छिन्न तत्व के प्रकाशन के लिए अपरिच्छिन्न तत्व के प्रकाशन के लिए होता है नहीं अपने प्रत्यक्ष को अपने आत्मा को आ, इसी दृष्टा और साक्षी को अद्वितीय ब्रह्म बताने के लिए वेदांत की प्रवृत्ति होती है वो पिंडेश्वर कहने से काम नहीं चलता वहां ब्रह्मांडेश्वर कहने से काम नहीं चलता वहां प्रधान ईश्वर कहने से काम नहीं चलता है वहां अपने मनोवृत्तियां जो खेलती रहती हैं वो जिससे खेलती हैं वो बताने से काम नहीं चलता जिसकी छाया में खेलती रहती हैं वो बताने से काम नहीं चलता है साक्षी की छाया में खेलती हैं और विषय से खेलती हैं जि विषय से खेलती हैं पारलौकिक विषय से खेलती हैं लौकिक विषय से खेलती हैं तो उनको ब्रह्म नहीं बोलते ये ब्रह्म शब्द जो है ये निरातिशय बृहत बृहत बृहत जिससे बड़ा और कोई ना हो देश से बड़ा काल से बड़ा वस्तु से बड़ा तू से बड़ा मैं से बड़ा यह से बड़ा वह से बड़ा जिसके बड़प्पन में सारे भेद खत्म हो जाते हैं उसके लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है ओम शांति शांति शांति ्रह्म निराकुया मा ब्रह्म निराको अकमस्तु अक अस्त सदात्मन निरते जोन धर्मा सन्त्युदित तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि ये वाग्युते तदेव्रिदुपते यमनसा मनुते ब्रह्मत्वं विद्धि ब्रह्म यदि दमुपासते यक्षुषा न पश्यति पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि यदि दमुपासते यदिदुपासते य्रोत्रेण न शृण येन श्रोत्रद् श्रुत ब्रह्म नेदम यदिदते या न प्राणी येन प्राण ब्रह्मत्वं विद्धि ब्रह्म यदि दमुपासते दृष्टि संपन्न होना चाहिए देखो बात तो यूं कही जाती है कि सब ब्रह्म है सबसे परे ब्रह्म है मैं ब्रह्म हूँ तू ब्रह्म है जिसमें मैं तू दोनों नहीं है वो ब्रह्म है बात तो सब तरह से कही जाती है लेकिन समझने के लिए सूक्ष्म बुद्धि की सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता है यदि सूक्ष्म बुद्धि ना हो सूक्ष्म दृष्टि ना हो तरह तरह की बात सुनने में आती हैं, अन्न ब्रह्म भी सुनने में आता है अन्न ब्रह्म अन्न ब्रह्म प्राणो ब्रह्म भी है श्रुति में प्राण ब्रह्म है मनो मनोब्रह्मी है श्रुति में विज्ञानम ब्रह्म ये भी है विज्ञान ब्रह्म है बुद्धि ब्रह्म है तो अन्न ब्रह्म है प्राण ब्रह्म है मन ब्रह्म है विज्ञान बुद्धि ब्रह्म है आनंदो ब्रह्म यदि व्यजानात आनंद ब्रह्म है तो यदि मनुष्य विचारशील नहीं होगा सूक्ष्म दृष्टि सम्पन्न नहीं होगा तो या तो जो सुनेगा जो उसको कोई बता देगा कि ये ब्रह्म है उसी को ब्रह्म मान लेगा और या तो तरह तरह के ब्रह्मों का वर्णन सुन के वो तो ब्रह्म राक्षस के पंजे में फंस जाएगा दृश्यते त्वरे बुद्धिया सूक्ष्मया या सूक्ष्म दर्श परमात्मा का दर्शन अनुभव करने के लिए सूक्ष्म और एकाग्र बुद्धि की आवश्यकता होती है ये नहीं कि वो बुद्धि का विषय होता है पर ये समझो कि वो बुद्धि का विषय नहीं होता है ये समझने के लिए भी बड़ी बुद्धि चाहिए और फिर बोले बुद्धि का विषय तो नहीं होता है सो बात एक बुद्धि जिसका विषय हो रही है जिस अपने आप का उसका भी विषय नहीं होता स्वयं है स्वयंता में बुद्धि भी काम नहीं देती और स्वयंता में स्वयं भी अपना दृश्य नहीं बना सकता तो ये महापुरुष लोग जो हैं वो निषेध के द्वारा निरूपण करते हैं देखो ऐसा भी है श्रुति ऐसा भी बोलती है मन से ही वेदमाप्तम मन से ही परमात्मा को पाना बोले भाई मन से कैसे परमात्मा को प्राप्त करें कनेह नाना किंचन इस कार्य कारणात्मक प्रपंच में नाना नाम की कुछ भी वस्तु नहीं है तो मन तो नाना तो पर ही दौड़ता है नाना वस्तु को पकड़ने वाला जो चेतन है उसी का नाम मन है और नाना वस्तु से नानात्व से मुक्त जो चिन्ह मात्र है वो देश के नानात्व तो, काल के नानात्व तो, वस्तु के नानात्व तो, और देश काल वस्तु के नानात्व तो। माने आपस में भी तो वो नाना है काल नाना होता है रात दिन वगैरह देश दिन नाना होता है बाहर भीतर वगैरह वस्तु नाना होती है घटपट वगैरह और फिर देश काल वस्तु में भी तो आपस में ये आपस में भी तो नाना है ना तो देश का में जो नाना है पूरा पश्चिम बाहर भीतर उसको छोड़ो काल में जो नाना है भूत भविष्य वर्तमान का उसको छोड़ो भाई वस्तु में जो नाना है घाट पट मठ तू मैं आदि इनको छोड़ो का और फिर वस्तु काल और देश अलग अलग हैं इसको भी छोड़ो नेह नाना से किंचन नाना नाम की कोई वस्तु ही नहीं है अब ये रहा शुद्ध चिन्ह तो महाभाग के इसको ब्रफ बताते हैं महाभाग्य कहते हैं ये अपरिच्छिन्न अपरिचिन्न माने किसी से कटा पिटा नहीं अखंड ये ही अखंड सत्य है तो दोनों तरह से वर्णन वेदांत में आता है इसलिए इसको कोई अपनी अकल का जब विषय बनाना चाहता है तब तो उसको भी काट देता है। न वेदमा बुद्धि की पहुंच वहां तक नहीं है मन की ही पहुंच वहाँ तक नहीं है बोले तो शिष्य ने कहा हाँ महाराज हम समझ गए हमने जान लिया कि ब्रह्म क्या है बोले की नहीं बेटा जैसे घड़े को आंख से देख के और मन से समझ के बोलते हैं कि ये घड़ा है मैंने घड़े को जान लिया ऐसे अगर कोई कहे कि मैंने ब्रह्म को जान लिया तो वो बिल्कुल बेकार बोलता है अभिज्ञातम बिजानता जिसने दावा किया कि मैंने ब्रह्म को जान लिया उसका ये दावा ही झूठा है क्योंकि ब्रह्म कोई अन्य थोड़ी है कि जाना जाएगा स्वयं है तो कोई जानने वाली वृत्ति थोड़ी है कि उसका अभिमानी होगा कोई तो ये ज्ञान अज्ञान दोनों व्यक्ति में कल्पित हैं व्यक्ति मन की जो व्यक्ति है उसमें कल्पित हैं और परमात्मा जो है आत्मा जो है अपना स्वरूप जो है उसमें मन और बुद्धि का प्रवेश बिल्कुल नहीं है तदेव ब्रह्म तम विद्वि नेदा उसको तुम ब्रह्म समझो इसको जो बैखरी बाणी मध्यमा वाणी पश्यंती बाणी और परा परावाणी इनके द्वारा बोला नहीं जाता बल्कि ये चारों ही ये बाघ वृत्ति ही जिसके द्वारा प्रकाशित होती है तो देश काल वस्तु सब वाणी के द्वारा प्रकाशित होते हैं और वाणी स्थूल से सूक्ष्म सूक्ष्म से सूक्ष्म और फिर और सूक्ष्म होती है उसको जो प्रकाशित कर रहा है सो ब्रह्म सदैव ब्रह्म विद्धि नेदम यदि उसी को दम उपासव शब्द का अर्थ है उसे ही एव का अर्थ ही दूसरे किसी को ब्रह्म मत समझना जहाँ दिखे दूसरा और मानना पड़े दूसरा वहां हम उपासना की कोटी में होते हैं जैसे देखो स्नान तो कर रहे हो नर्मदा जी में और मानेंगे कि हम गंगा जी में स्नान कर रहे हैं तो ये गंगा की उपासना हुई हो नर्मदा में गंगा बुद्धि जो है है? इसी तरह उपासना है दिख तो रहा है छोटा सा चालक्राम और उसको मानते हैं चतुर्भुज नारायण हाथ नहीं पांव नहीं सिर नहीं गदा नहीं शंख नहीं चक्र नहीं बोले सब है इसमें है तो आख से दिखता है सालग्राम शिला के रूप में और विश्वास से उसको मानते हैं नारायण तो इसका नाम हो गया इसी को उपासना बोलते हैं। उपासना दिखे अन्य और उसको निमित्त बना करके बुद्धि बनाई जाए अन्य बोले भाई बाल्टी में पानी और दिया हाथ से गंगे जमुने शोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु का देरी जलेशनि गुरु तो ये क्या हुआ तो ये नदियों का स्मरण करके उपासना बाहर से बाल्टी का पानी नल में से निकला और भीतर से सातों तो नदी जो है तो उसमें मौजूद है इसका नाम उपासना होता है प्रत्यक्ष के द्वारा परोक्ष में बुद्धि को ले जाना इसका नाम उपासना है अन्य के द्वारा अन्य में बुद्धि ले जाना उपासना है देखते हैं रात में लड़के नाचते हैं उनका कुल मालूम है गोत्र मालूम है तनख्वाह मालूम है जब वो रोते हैं तब मालूम है जब उनको रात भारी पीटता है ना पीट पीट के सिखाता है तो मालूम है और वो उतरने के बाद खेती करेंगे सो मालूम है बिल्कुल निकम में होंगे कोई काम धंधा उनके नहीं होगा ये भी मालूम है लेकिन उनको देश करके अपने हृदय में कृष्णाकार वृत्ति बनाना तो इसका नाम उपासना है झूठ के द्वारा सत्य को प्राप्त करने की रीति का नाम उपासना है अन्य के द्वारा अन्न की प्रा, प्राप्ति की जो रीति है उसका नाम उपासना है प्रत्यक्ष के द्वारा परोक्ष को प्राप्त करने की जो रीति है वो उपासना है फूल के द्वारा सूक्ष्म को प्राप्त करने की जो रीति है उसका नाम उपासना है एक अंग के छू करके और अंगी को पहचान लेने का नाम पहचानने की के रीति का नाम उपासना है अब आप कौन सी ऐसी वस्तु है जिसको अपने से अलग पूर्ण देखते हैं आपसे अलग कोई वस्तु होगी तो पूर्ण होगी तो आप ही उसको अधूरा कर रहे हैं और आप किसी से अलग होंगे तो वो पूर्ण होगी आप खुद ही उसको काट रहे हैं आखिर परमात्मा के बारे में आपका क्या ख्याल है, है? आप उसको मच्छर समझते हैं कटमल समझते हैं है? <laughs> तो आखिर परमात्मा उसने, परमार उसने सृष्टि बनाई बोले जितनी देर सृष्टि बनावेगा उतनी देर रहेगा कैसा उस सृष्टि को पालता है कैसा जितनी देर पालता है उतनी देर रहेगा कैसा कर संहार करता है कर जितनी देर संहार करता है उतनी देर रहेगा अथवा तीनों करता है बोले जितनी देर तीनों करता है उतनी देर रहता है कर्म की उपाधि से कर्म की उपाधि से तो ये प्रधानमंत्री होते हैं राष्ट्रपति होते हैं पांच वर्ष के लिए चुन दिए गए और उस पद पर बैठ के वो काम किया फिर उतार दिए गए ये तो पदारूढ़ सत्तारूढ़ लोग जो होते हैं वो चढ़ते और उतरते रहते हैं तो क्या ईश्वर भी कर्म की उपाधि से चढ़ता उतरता है तो भाई ईश्वर के बारे में जरा दृष्टि सूक्ष्म रखनी पड़ती है बोले अन्न ब्रह्म है क्या अन्न ब्रह्म है तो अन्न को खाने वाला क्या है क्या तो बोले वो भी ब्रह्म है क्या दोनों ब्रह्म है क्या तो दो ब्रह्म है क्या नहीं ब्रह्म एक है दो होगा तो ब्रह्म कैसे होगा तो बोले फिर अन्न में अन्न अन्नपना नहीं रहेगा और खाने में खाने वाला पना नहीं रहेगा तब न ब्रह्म होगा माने वो अन्न में भोग्यता और भोग आत्मा में भोक्तापन ये दोनों जब कटेंगे तब न एकता होगी जब तक अन्न भोग्य है और आत्मा भोगता है तब तक दोनों दो ब्रह्म हो नहीं सकते और भोग्य बिना भोक्ता के हो नहीं सकता और भोक्ता पना बिना भोग्य के हो नहीं सकता तो भोक्ता और भोग्य दोनों तो सापेक्ष हैं तो भोग्य को ब्रह्म मान करके जो बैठा तो भी गलत Anda और भोक्ता को ब्रह्म मान करके जो बैठा तो भी गलत भोग्य इदम है और भोक्ता अहम है और इदम अहम दोनों का जो अधिष्ठान स्वयं प्रकाश प्रकाशक है उसका नाम ब्रह्म है ऐसे कब बोले कि भाई अच्छा प्राण ब्रह्म है तो प्राण माने क्या जो सांस बाहर आती जाती है सो कि जो शरीर में क्रिया शक्ति को देने वाला है सो तो वो तो देह की उपाधि से परिच्छिन्न है आने जाने वाला है चलने फिरने वाला है बिचारा मजदूरी करता रहता है और तनख्वाह लेता रहता है इसका नाम ब्रह्म है शरीर में मजदूरी करना प्राण का काम है और जो लोग हम खाते हैं पीते हैं उसकी मजदूरी लेना ये प्राण का काम है तो लेकिन भाई अच्छा मन ब्रह्म है अरे मन ब्रह्म का एक है तो क्लर्क है ये तो, तो क्लर्क है क्लर्क है भीतर बुद्धि में जो मैनेजर बैठा हुआ है वो इस क्लर्क को जैसा हुक्म देता है वैसा वो करता है क्या तब तो बुद्धि ब्रह्म है तो बुद्धि तो कभी कभी छुट्टी भी ले लेती है तो किसी किसी की बुद्धि उस आदमी को छोड़कर चली जाती है बुद्धि तलाक भी दे देती है वो और बुद्धि छुट्टी भी ले लेती है नहीं तो आदमी पागल कैसे हो भै? तो ये बुद्धि ब्रह्म कैसे होगी है? यही नियंत्री है ये बुद्धि जो है ये शरीर में हो एक ऑफिस एक ऑफिस जो चलता है ना शरीर में उसमें ये हेड क्लर्क है तो मालिक नहीं है मैनेजर है इसको मान का ज्वर है इसलिए मान जर है है तो ना मैनेजर है बड़ा भारी अभिमान है और जब ये दिखी सब दिखी जब होती हैं तब उसका नाम मात्र होता तो ये ब्रह्म है सदैव ब्रह्मि निदम जदितम उपात है